श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मनोमोहन मित्र ठाकुर गाछी में श्री राम कृष्ण का अस्थ्य कलश श्री रामकृष्ण जन्माष्टमी के दिन स्थापित किया गया था इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष रामचंद्र के घर से शोभा यात्रा निकलकर गीत वाद्य के साथ काकुर गाछी को जाती थी उस समय मनोमोहन बाबू उसमें आगे आगे रहते थे इसी प्रकार की एक बार संभवता अठारह या अठारह सौ शोभा व यात्रा के बारे में स्वामी तथा कृष्ण ने बाद में कहा था त्रितापे सदा तनु दही छे यह भजन गाया जा रहा था योगोद्यान में पहुंच कर भी खूब संकीर्तन हुआ राम बाबू जय राम कृष्ण कहकर हंकार देते हुए सिंह विक्रम के साथ घूमन घूमने लगे मनोमोहन बाबू भाव में डूबे पता नहीं क्या अपूर्व दर्शन या अनुभूति कर रहे थे खिलखिला खिलखिलाकर हंस पड़ते थे और बीच बीच में झुककर तथा सिकुड़कर दौड़ने लगते थे वातावरण में खूब मस्ती छा गई थी हम सभी अत्यंत अभिभूत हो गए थे दूसरे ओर त्यागी भक्तगण बराहनगर मठ में एकत्र रह साधन भजन में दिन बिता रहे थे पर उन दिनों वहां अन्न वस्त्र का बड़ा ही अभाव था अठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में मनोमोहन बाबू ने एक दिन मठ में जाकर अपनी आंखों से वहां का अभाव देखा तो शांत न रह सके कलकत्ते में आदि भक्तों को यह जानकर उन्होंने मासिक सहायता की व्यवस्था कर दी मठ के साधुओं के बीमार पड़ने पर वे उन्हें अपने घर में रखकर उनके चिकित्सा की व्यवस्था करते संस उनके गुरु ही थे और वे उनसे उम्र में बड़े भी थे तथापि वे सन्यासी की मर्यादा का स्मरण रखते हुए भेंट होते ही उन्हें प्रणाम किया करते थे दक्षिणेश्वर के प्रति भी उनका वैसा ही आकर्षण था एक वर्ष तक उन्होंने रूप से वहां जाकर ध्यान आदि किया था वहां बैठे बैठे कई बार उनकी आंखें लाल हो उठती बीच बीच में अस्त्रधारा बह निकलती और शरीर पुलकित हो उठता इसके अतिरिक्त जब कभी भी वे वहां जाते तो मिठाई आदि लेकर ही जाते तथा ठाकुर के कमरे में उसे इस प्रकार निवेदित करते मानो ठाकुर वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है अठारह सौ उन्यासी ईस्वी में मनोमोहन बाबू एक कठिन परीक्षा में पढ़े विसूचिका के कारण उनके दो पुत्र और एक भांजा एक ही साथ चल बसे किंतु उनके देहांत के कुछ समय पहले एक ज्योतिर्मय प्रशांत मूर्ति ने प्रकट होकर मनोमोहन का वक्षस्थल स्पर्श करते हुए दिखा दिया था यह विश्व संसार एक खेल घर मात्र है इस दर्शन के फलस्वरूप मनोमोहन पुत्र शोक से बिल्कुल ही व्याकुल नहीं हुए यह देख लोग अबाक रह गए जब उनके सन्यासी गुरु भाई लोग उन्हें सांत्वना देने आए तो वे उनके स्वागत सरकार में ही व्यस्त रहे मानो कुछ हुआ ही ना हो इसी समय राम बाबू ने श्री रामकृष्ण के एक जीवनी लिखने का संकल्प किया इसके लिए उपादान संग्रह करने हेतु तो, मनोमोहन बाबू कामार पुकुर गए तथा श्री रामकृष्ण के लीला सहचरों से काफी कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद घाटाल के रास्ते लौट आए इक्यासीवी तक श्री रामकृष्ण लीला का प्रचार प्रमुखतः महोत्सव तथा नाम संकीर्तन के माध्यम से ही हुआ करता था अठारह सो से योग उद्यान के युवकों ने नाम संकीर्तन के साथ नगर भ्रमण करना प्रारंभ किया अगले वर्ष उन्नीस चैत्र को रामचंद्र ने स्टार थिएटर के मंच से व्याख्यान देते समय श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर घोषित किया इन सब कार्यों में उन्हें मनोमोहन की विशेष सहायता प्राप्त होती थी योग उद्यान से व्याख्यान के लिए निकलते समय रामचंद्र के आगे आगे संकीर्तन का दल चलता था जिसके नायक मनोमोहन रहते थे इसके अतिरिक्त मनोमोहन के उद्यम से शिमला मोहल्ले में एक साप्ताहिक सभा होती थी जिसमें विशिष्ट भक्तगण बारी, बारी से श्री ष्ण देव की भावधारा से पुष्ट प्रबंध पढ़ा करते थे अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की विजय प्राप्ति के पश्चात यह प्रचार कार्य बहुत आसान हो गया और लोगों में श्री रामकृष्ण के बारे में जानने का आग्रह बढ़ने लगा साथ ही साथ बहुत सी सभा समितियां भी गठित होने लगी इनमें से बहुतों के साथ उद्योगी भक्त मनमोहन जुड़े हुए थे इसी सिलसिले में उन्हें कलकत्ते से बाहर जयसोर ढाका नवदीप मुर्शिदाबाद गया आरा आदि स्थानों को भी जाना पड़ा था भक्त मंडली के प्रयास से जब अट्ठारह सौ ईस्वी में तत्व मंजिरी के नए रूप में पुनः प्रकाशित होने लगी तो वे उसमें नियमित रूप से लेखन करने लगे अठारह सौ ईस्वी से 1902 सौ ईस्वी तक उनके घर में प्रतिदिन अनेक भक्तों का समागम होता था जिसमें वे निरंतर श्री कृष्ण की बातें कहते अथवा लिखित प्रबंध पढ़कर सुनाते थे इन भक्तों में सुधीर महाराज कृष्णलाल महाराज शरत चंद्र चक्रवर्ती भूपेंद्र कुमार बोस चारूचंद्र बोस चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय और निवारण चंद्र दत्त के नाम विशेष उल्लेखनीय है इनके अतिरिक्त ठाकुर के लीला पार्षदों में स्वामी शु अदुतानंद निरंजनानंद त्रिगुणाचितानंद भवनाथ और मार्टन महाशय भी बीच बीच में उनके घर शुभागम करते थे मनोमोहन मनो के जीवन के अंतिम कुछ वर्ष विषाद में रहे 20 अप्रैल अठारह ईस्वी को उनका 10 वर्ष का भांजा सत्यानंद घोष जिसका उन्होंने पुत्रवत लालन पालन किया था चल बसा फिर तीन चार वर्ष बाद उनकी विवाहित कन्या मालिक प्रभा ने श्री रामकृष्ण का नाम स्मरण करते हुए महाप्रयाण किया इसके कुछ ही समय बाद 23 मार्च उन्नीस सौ ईस्वी उनकी साध्वी पत्नी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में परलोक गमन किया परंतु ऐसे प्रत्येक अवसर पर श्री रामकृष्ण में अर्पित प्राण अटल अचल रहे पत्नी के श्राद्ध के दिन उन्हें कीर्तन के बीच शंख बजाते हुए नृत्य करते देखकर किसी ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा आज मेरी महामाया का अंत हुआ है आज मैं बंधन मुक्त हूँ 1902 सौ ईस्वी में उनकी बहन सुरेश्वरी का निधन हुआ उस समय उन्होंने सबको बता दिया कि अब मेरी बारी है पत्नी वियोग के पश्चात मनमोहन बाबू अपना सारा अवकाश का समय धर्मचर्चा और योगोद्यान के कार्य की व्यवस्था में बिताने लगे कई बार तो सारी रात ध्यान में ही बीत जाती सुबह 9 बजे तक का समय गंगा स्नान तथा पूजन आदि में जाता था ऑफिस में भी अवकाश के समय अनुरागियों के साथ श्री रामकृष्ण चर्चा हुआ करती थी शनिवार को उनके अपने घर पर सत्संग होता और रविवार को योगोद्यान में वैसी ही सभा दर्शन आदि भी हुए थे कभी कभी वे सर्वत्र श्री रामकृष्ण का श्रीमुख देख कर आत्मविभोर हो जाते तो कभी देखते कि श्वेत पक्षियों की पंक्ति पृथ्वी से उड़ती हुई नील गगन में विलीन हो रही है और उसके साथ ही उनका मन देश काल से परे दौड़ने लगता फिर किसी भी समय वे मां शारदा देवी का लक्ष्मी के रूप में दर्शन पाकर ज्ञान खो बैठते। एक बार उन्होंने मंदिर में प्रतिष्ठित कृष्ण के चित्र के पीछे से ठाकुर को झांकते हुए देखा विश्वास न होने के कारण वे बारम्बार आंखें मलकर देखने लगे फिर भी वही दृश्य दिखाई देता था साथ ही साथ वे सुदीर्घ भाव समाधि में डूब गए समाधि छूटने के बाद जब वे स्वाभाविक अवस्था में आकर चलने फिरने लगे तब भी काफी देर तक उनके सम्मुख वही मूर्ति जाज्वलमान रूप से विराज विराजती रही एक बार पुरी में जगन्नाथ दर्शन को जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी की जगह ठाकुर को पाया यह देखकर वे आनन्दमग्न हो बोल उठे रामकृष्ण रूपी जगन्नाथ की जय एक दूसरे बार काकुरछी के मंदिर के सामने खड़े मनमोहन बाबू कह उठे रामकृष्ण भाव की बात देश देशांतरण में फैल जाएगी और साथ ही कहने लगे देखो ये रहे वे वे आनंद में ताली बजा रहे हैं और उनके होठों पर मधुर हास्य है इसके बाद लगभग एक घंटे तक उनके भाव का नशा बना रहा सबने देखा कि उनके नेत्र लाल हैं गाल आंसुओं से भींग गए हैं और शरीर बारम्बार कंपित हो रहा है कठिन परिश्रम तथा स्वास्थ्य रोग के फलस्वरूप मनमोहन बाबू का शरीर अधिकाधिक भग्न होता जा रहा था 1903 सौ ईस्वी में बेलूर मठ में आयोजित स्वामी विवेकानंद का जन्म देखने के बाद घर लौटकर वे जो बिस्तर पर लेट गए, तो फिर उठ नहीं सके डॉक्टरों के मतानुसार उन्हें पक्षाघात हो गया था परंतु स्वामी प्रेमानंद का कहना था कि वे अंत तक योगस्थ रहे प्रेमानंद महाराज तीन दिन तक लगभग लगातार ही उनके बिछौने के निकट बैठे थे इन तीन दिनों तक भक्त प्रवर मनोमोहन के मुख से निरंतर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता रहा। जब उनके ओठ उच्चारण करने में सक्षम हो गए, अक्षम हो गए, गए, अक्षम तब भी वे धीरे धीरे हिलते हुए जता रहे थे कि अंदर ही अंदर नाम चल नाम जब चल रहा है जब वह भी संभव नहीं रहा तो वे दूसरे के मुख से नाम सुनने लगे सुनते सुनते उनकी काया पुलकित हुई और उन्होंने चिर विदा ली तीस जनवरी उन्नीस सौ को